अध्यात्मोपनिषद परिपूर्ण मनाय सद्धन सिद्धन निनंदभनमतगे करसंपूर्णम अन मुखेय अनुपादेयम् अनाधेय अनाश्रयम् निर्गुण निष्क्रियम स्व निर्विकल्प निरंजनमस्व जन्मनोवाचागोचरम सत्समृद्धम सत सिद्धम शुद्धम बुद्धमनिर्दृशमेवा द्रह्मेहना चिकिचन वस्तुत परिपूर्ण आदि अतर अप्रमेय विकाररित सद्घन चिद्घन नि आनंदफन अव्यय प्रत्यग एकरस, पूर्ण अनंत सब और मुख वाला त्याग और ग्रहण न करने वाला किसी आधार के ऊपर न रहने वाला और किसी का आश्रय भी न लेने वाला निर्गुण क्रियारहित सूक्ष्म स्वरूप निर्विकल्प दोष दुर्गुण रहित अनुरूपय अर्थात जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसे स्वरूप वाला मन और वाणी द्वारा अगोचर सत्समृद्ध सतोगुण की अधिता वाला स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनिर्दृश्य अर्थात जिसकी किसी के साथ तुलना न की जा सके वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है स्वान्तिया स्वयं ज्ञावा खंडितम् स सिद्ध ससुखम तिषं निर्विकल्पात्मनात्मरी इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प अर्थात विकल्परित आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर क्वत के नीतन विद जगत अधुन वहाँ दृष्टि नाथ कि गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया किसके द्वारा वह हटा लिया गया वह कहाँ लीन हो गया बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था क्या वह अब नहीं है किम हेयम पादे किम पादेयम किम अन्य किम विलक्षणम अखंडानंद अखंड आनंद रूप पीयुष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य है अन्य कुछ है भी क्या यह कैसी विलक्षणता है न किंच पश्या न शुभ वेदम्य हम स्वात्मन सदानंद रूपेणी यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ न सुनता हूँ और न ही कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म आत्मतत्व में आत्म आत्म आत्मतत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ असंगोह अनंगोह हम अणिंगोह अहम हरि अनंतो अनोहम परिपूर्ण चिरंतन हम मैं संग रहित हूँ अंग रहित हूँ चिन्ह रहित और स्वयं हरी हूँ मैं प्रशांत हूँ अनंत हूँ परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से प्राचीन हूँ अकर्ताह अभोक्ताहम अविकारोह अव्य शुद्धो बोधस्वूपम कवलहम शिव सदा शिव मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ अविकारी और अव्यय मैं शुद्धबोधस्व और केवल सदा शिव हूँ एकता विद्यामारतर दद अतरतमो ब्रह्मणे दद ब्रह्म घोरािथे ददौ घोरांगिराय ददौ रैक्यो राय ददौ राेभ्यो भूतेभ्यो दधा विद्य तंडी वाणासन वेदाशासन वेदाशासनमुपनिषद यह विद्या सदाशिव गुरु ने अपांतरतम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को ही दी थी ने ब्रह्मा को दी थी ब्रह्मा ने घोर आंगिरस को दी घोर आंगिरस ने रैक् को दी रैक् ने राम अर्थात परशुराम को दी राम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की यह निर्माण प्राप्त करने का अनुशासन है वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य विद्या पूर्ण हुई ओम पूर्णमद पूर्णमिधम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णश पूर्णमाणमेवशिष्य ओं शाति शांति शाति हरि ओ समाप्ता